गृहदारण्य उपनिषद शांक भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय एक ब्राह्मण चौथा भाग तीसरा श्लोक आठ से आगे निरतिश प्रिय रूप से आत्मा की उपासना किंतु और सबकी उपेक्षा करके आत्म ही क्यों जानने योग्य है इस प्रश्न कहती है श्लोक आठवा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 आत्मा रूप प्रिय की ही उपासना करता है उसका प्रिय अत्यंत मरणशील नहीं होता वह यह तत्व पुत्र से प्रिय प्रियतर है लोका में पुत्र प्रिय रूप से प्रसिद्ध है आत्मा उससे भी प्रियतर है ऐसा कहकर श्रुति उसका अनिदेश प्रियत्व प्रदर्शित करती है तथा वह धन यानी सुवर्ण रत्नादि से और लोक में जो प्रिय रूप से प्रसिद्ध है उस और सबसे नहीं है ऐसा समीपवर्ती है पुत्र समीप धन आदि बाह्य पदार्थों की अपेक्षा प्राण और पिंड समुदाय अंतर अभ्यंतर अर्थात आत्मा आत्मा का समीपवर्ती है और उस अंतर से भी अंतरतर यह जो आत्मा अर्थात आत्म तत्व है वह है लोक में जो सबसे बड़ा प्रिय होता है वह सर्व प्रयत्न द्वारा प्राप्तव्य होता है तथा यह आत्मा समस्त लौकिक प्रिय पदार्थों से प्रियतम है अतः अभिप्राय यह है कि अन्य प्रिय पदार्थों की प्राप्ति के लिए यदि कोई यत्न अवश्य कर्तव्य रूपता से प्राप्त हो तो भी उसे छोड़कर आत्मा की प्राप्ति के लिए ही महान यत्न करना चाहिए इसका क्या कारण है कि यदि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 इसलिए ऐसा कहने में समर्थ है कि ईश्वर शब्द क्षिप्र शीघ्र इस अर्थ में है किंतु यदि ऐसी होती, तो यह अर्थ को, तो यह यह अर्थ अर्थ को हो सकता था। अतः अन्य प्रिय पदार्थों को छोड़कर आत्मा रूप प्रिय की ही उपासना करनी चाहिए जो पुरुष आत्मा रूप प्रिय की ही उपासना करता है अर्थात आत्मा ही प्रिय है और कोई पदार्थ नहीं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 या जो आत्मज्ञानी है उसके अध्य गुण विशिष्ट आत्मा की उपासना का फल बतलाने के लिए है क्योंकि इस पद में प्रत्यय ग्रहण किया गया है ब्रह्म के सर्वरूप होने के विषय में प्रश्न जिसके लिए यह सारी उपनिषद है उस ब्रह्म विद्या का श्रुति में आत्मत्य वोपास इस वाक्य से सूत्र रूप से वर्णन किया है। उस इस की व्याख्या करने की इच्छा वाले श्रुति अब उसका प्रयोजन बतलाने की इच्छा से उपोद्घात करना चाहती है श्लोक नववा ब्राह्मणों ने यह कहा कि ब्रह्म विद्या के द्वारा मनुष्य हम सर्व हो जाएंगे ऐसा मानते हैं तो उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह सर्व हो गया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 उसके पास आकर उसके तीर ब्रह्म पर उतरने की इच्छा वाले यानी धर्म और अधर्म ही जिनके साधन और फल है उस साध्य साधन रूप संसार से विरक्त और उससे विलक्षण स्वभाव वाले नित्य निर्देश श्रेय को जानने की इच्छा वाले उन ब्राह्मणों ने कहा क्या कहा तो श्रुति बतलाती है यद ब्रह्म विद्या या ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं वह जिससे जाना जाता है वह ब्रह्म विद्या है उस ब्रह्म विद्या से जो मनुष्य हम सर्वयानी अशेष हो जाएंगे ऐसा मानते हैं उसके विषय में पूछा यहाँ मनुष्य पद का ग्रहण उनका विशेष रूप से ब्रह्म विद्या में अधिकार सुचित करने के लिए है तात्पर्य यह है कि अभ्युदय और निश्रेयस के साधन में विशेषतः मनुष्यों का ही अधिकार है लोग जिस प्रकार कर्म विषय में कर्मों से होने वाली जो फल प्राप्ति है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 क्या जाना इसका उत्तर और उस प्रकार जानने का फल। यदि वह कुछ जानकर ही सर्व हुआ तो हम पूछते हैं उस ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह सर्व हुआ ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति जिसमें किसी भी प्रकार के दोष की गंध नहीं है ऐसा उत्तर देती है श्लोक दसवा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 एक पशु का ही हरण किए जाने पर अच्छा नहीं लगता फिर बहुतों का हरण होने पर तो कहना ही क्या है इसलिए देवताओं का यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य आत्मत ब्रह्मात्म तत्व को जाने यहां ब्रह्म शब्द से अपरब्रह्म समझना चाहिए क्योंकि उसी का सर्वरूप होना विज्ञान साध्य हो सकता है परब्रह्म ब्रह्म का सर्वभाव को प्राप्त होना विज्ञान साध्य नहीं है और इसी से वह सर्वरूप हो गया इस वाक्य से श्रुति सर्वभाव प्राप्ति को विज्ञान साध्य बतलाती है अतः ब्रह्म आसी आसीत इस वाक्य में ब्रह्म पद ब्रह्म का वाचक होना चाहिए अथवा यह मनुष्य का अधिकरण होने से ब्रह्म शब्द से ब्रह्म रूपता को प्राप्त होने वाला ब्राह्मण समझा जा सकता है सर्व भविष्यंतो मनुष्या मन्यंत इस वाक्य से यह मनुष्यों का प्रसंग है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 वह पर ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला पुरुष ब्रह्म विद्या के कारण ब्रह्म इस शब्द से कहा गया है लोक में भी भावी निवृत्ति को आश्रित करके शब्द का प्रयोग होता देखा गया है जैसे भात पकाता है इस वाक्य में तथा शास्त्र में भी सन्यासी समस्त भूतों को अवय रूप दक्षिणा देकर सन्यास करे इत्यादि वाक्य में ऐसा ही प्रयोग है उसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला ब्राह्मण ही ब्रह्म है ऐसी व्याख्या कुछ लोग करते हैं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 सब जीव ब्रह्मरूप ही होने के कारण सदा ही सर्वभाव को प्राप्त पर तो चांदी और आकाश में तलमालिन्यादि आरोपित है उसी प्रकार यहाँ ब्रह्म में अविद्या से आरोपित अब्रह्मत्व और असर्वत्व की ब्रह्म विद्या से, तो से निवृत्ति हो जाती है ऐसा यदि तुम मानते हो तब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 इसी प्रकार यहाँ भी जो अविद्याकृत और असर्वत्व है, उसकी ही ब्रह्मविद्या से निवृत्ति होनी चाहिए ब्रह्मविद्या विद्या परमार्थिक वस्तु को पैदा करने या निवृत्त करने में तो समर्थ है नहीं इसलिए श्रुत अर्थ को छोड़ना और अश्रुत की कल्पना करना व्यर्थ ही है किंतु ब्रह्म में अविद्या होना ही असंगत है सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि ब्रह्म में विद्या का विधान किया गया है यदि शुक्ति में चांदी का अध्यारोप न हो तो उसके नेत्रेन्द्रिय के विषय होने पर यह शुक्ति है चांदी नहीं है इस प्रकार उसके शुक्तित्व का ज्ञान नहीं कराया जाता इसी प्रकार यदि ब्रह्म में अविद्या का आरोप न होता तो यह सब सत्य ही है यह सब ब्रह्म में ही है यह सब आत्मा ही है यह अब्रह्मरूप द्वैत नहीं है इस प्रकार ब्रह्म में एकत्व ज्ञान का विधान नहीं किया जा सकता पूर्व हम यह नहीं कहते कि शुक्ति में रजत के समान ब्रह्म में अब्रह्म के धर्मों का आरोप नहीं है तो फिर क्या कहते हैं हमारा कथन तो यह है कि ब्रह्म अपने में अब्रह्म धर्मों के आरोप का निमित्त और अविद्या करने वाला नहीं है सिद्धांति यह हो सकता है कि ब्रह्म अविद्या का कर्ता और भ्रांत नहीं है किन्तु अविद्या का कर्ता कोई अन्य अब्रह्म भ्रांत चेतन है ऐसा भी नहीं माना जा सकता जैसा कि इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है इससे भिन्न कोई जानने वाला नहीं है वह तू है अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ यह अन्य है और मैं अन्य हूँ ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता इत्यादि श्रुतियों से जो समस्त भूतों में मुझे समभाव से स्थित देखता है मैं आत्मा हूँ कुत्ते और चांडा लमे जो समस्त भूतों को अपने ही में देखता है इत्यादि स्मृतियों से और जिस अवस्था में सब भूत आत्मा ही हो जाते हैं इस मंत्र वर्ण से भी सिद्ध होता है किंतु इस प्रकार कि शास्त्रोपदेश की व्यर्थता प्राप्त होती है पूर्व पक्ष किंतु इस प्रकार तो शास्त्रोपदेश की व्यर्थता प्राप्त होती है, तो है। सिद्धांति हाँ ऐसा ही है तत्वज्ञान होने पर तो उसकी व्यर्थता होगी ही पूर्व पक्ष किंतु इससे तो ज्ञान की भी व्यर्थता सिद्ध होती है सिद्धांती। नहीं क्योंकि उससे अज्ञान की होती देखी जाती है पूर्व पक्ष ब्रह्म का एक तो निवृत्ति भी संगत नहीं है ऐसा कहे तो सिद्धांती, ऐसा मत कहो क्योंकि इससे दृष्ट विरोध आता है एकत्व ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती देखी जाती है दिखलाई देने पर भी वह अनुपन्न नहीं है ऐसा कहने पर तो दुष्ट विरोध ही होगा और दुष्ट विरोध को कोई भी स्वीकार नहीं करता कोई भी विषय दिखाई देने पर वह दृष्टिगोचर अनुभूत होने के कारण ही अनुपन्न नहीं हो सकता यदि कहो कि दर्शन अनुभव की भी अनुपपत्ति हो सकती है तो उसमें भी यही युक्ति है पूर्व पक्ष पुण्यकर्मा के द्वारा पुरुष पुण्यात्मा होता है पुरुष की उपासना और कर्म उसका परलोक में अनुसरण करते हैं मनन करने वाला ज्ञाता कर्ता और विज्ञान आत्मा पुरुष है इत्यादि श्रुति स्मृति और न्याय से संसारी जीव परमात्मा से भिन्न ज्ञात होता है तथा उससे विलक्षण परमात्मा वह यह कार्य नहीं है कारण नहीं है शुदादि का उल्लंघन किए हुए है जो आत्मा निष्पाप जरा शून्य और मृत्युहीन है निश्चय इस अक्षर के उत्कृष्ट शासन में इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है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 तथा के लिए गति और मार्ग विशेष का उपदेश होने के कारण भी ऐसा ही जान पड़ता है मार्ग विशेषो की तथा गंतव्य देश की उपपत्ति नहीं हो सकती परमात्मा से भिन्न आत्मा के लिए तो यह सभी उपन्न हो सकता है कर्म और ज्ञान रूप साधनों का उपदेश होने के कारण भी उनका भेद है यदि संसारी जीव ब्रह्म से भिन्न होगा तभी उसके लिए भोग और और मोक्ष के साधन ज्ञान का उपदेश उपदेश हो सकेगा ईश्वर को इनका उपदेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वह तो आप है अतः यही ठीक है कि ब्रह्म शब्द से भविष्य में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला पुरुष ही कहा गया है ऐसा माने तो सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि तब तो ब्रह्मोपदेश की व्यर्थता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा यदि भविष्य में ब्रह्म भाव का प्राप्त होने वाला संसारी ही अब्रह्म होते हुए अपने को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानकर सर्वरूप हो गया तो उसे संसारी जीव के विज्ञान से ही सर्वात्म भाव रूप फल प्राप्त होने के कारण पर ब्रह्मोपदेश की निश्चय ही व्यर्थता प्राप्त हुई पूर्व पक्ष ब्रह्म ज्ञान का कही पुरुषार्थ के साधन में विनियोग न होने के कारण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 जो आत्मा अपहत पत्मा वह सत्य है वह आत्मा है तथा ब्रह्मवे परमात्मा को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार प्रसंग उठाकर उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि सहसत्रों श्रुतियों से ब्रह्म और आत्मा शब्दों का सामानाधिकरण देखे जाने से इनका एक ही अर्थ है यह बात ज्ञात होती है तथा एक पदार्थ दूसरे के भिन्न होने पर ही उसकी तद्रूपता का संपादन किया जाता है एक होने पर नहीं किंतु यह जो कुछ है सब आत्मा है इस श्रुति यह श्रुति इस प्रकृत द्रष्टव्य आत्मा का एकत्व दिखलाती है अतः आत्मा के लिए ब्रह्मत्व संपादन करना उपपन्न नहीं है इसके सिवा ब्रह्मोपदेश का कोई दूसरा प्रयोजन भी जाना नहीं जाता क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है हे जनक निश्चय तु अभय को प्राप्त हो गया है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 ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि संपत्ति तो केवल प्रत्यय प्रतिति मात्र होती है विज्ञान तो का निर्वर्तक होने के सिवा और कुछ करने वाला है नहीं ऐसा हम पहले कह चुके हैं शास्त्र वचन किस वस्तु में कोई सामर्थ्य पैदा करने वाला नहीं होता क्योंकि शास्त्र केवल न्यापक है कारक नहीं यही वास्तविक स्थिति है वह यह ब्रह्म इसमें प्रविष्टा हुआ इत्यादि वाक्यों में परमात्मा का ही शरीर में प्रवेश निश्चित किया गया है अतः ब्रह्म यह ब्रह्मवाची पुरुष का वाचक है ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं है इसके सिवा इष्ट अर्थ का बाद होने के कारण भी इससे ब्रह्म भावी पुरुष अभिप्रेत नहीं है नमक के डले के समान ब्रह्म अविच्छिन्न अबाह्य और एक रस है यह विज्ञान ही समस्त उपनिषदों में प्रतिपादन के लिए अभिष्ट विषय है शासनम और एतावदरी खलमृतम खलवृत इन वाक्यों से इस उपनिषद के दो कांडों के अंत में निर्णय करने से भी यही ज्ञात होता है इसी प्रकार संपूर्ण शाखाओं के उपनिषदों में भी ब्रह्मकत्व विज्ञान ही निश्चित अर्थ है यहाँ यदि ऐसी कल्पना की जाए कि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 यदि वेद्य से भिन्न होता तो उसे यह अथवा वह कहकर विशेषित किया जाता मैं हूं ऐसा कहकर नहीं मैं हूं इस प्रकार विशेषित करने से और अपने को ही जाना ऐसा निश्चय करने से वह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि स्वयं आत्मा ही ब्रह्म है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 ये दोनों ही निमित्त हो तो भी उसका ब्रह्म विद्या यह निश्चित विपदेश उपपन्न नहीं है उस अवस्था में यह ब्रह्म विद्या और संसारी विद्या भी कहलाएगी और का निरूपण करना अभिष्ट होने पर वस्तु के विषय में अर्ध जयरतीय कल्पना करने उचित नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर सुनने वाले को संदेह होगा पुरुषार्थ का साधन तो निश्चित ज्ञान ही माना जाता है जैसा कि जिसका ऐसा निश्चय हो है और जिसे इस विषय में कोई संदेह भी नहीं है उसे ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है श्रुति से से और हो जाता है, स्मृति सिद्ध होता है अतः दूसरों का हित चाहने वाले पुरुष को वाक्य का संशय युक्त अर्थ नहीं करना चाहिए पूर्व पक्ष किन्तु उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ अतः वह सर्व हो गया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 यही कल्पना अच्छी नहीं है यह तो तुम बहुत छोटी सी बात कह रहे हो तथा जो सृष्टि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रविष्ट हुआ था वही यह ब्रह्म है ब्रह्म वही इसमें वही शब्द निश्चयार्थक है इदम अर्थात यह जो शरीर में स्थित दिखाई देता है अग, अग्रे बोध होने से पूर्व भी ब्रह्म ही था तथा यह सर्व ही था किन्तु अज्ञानवश आत्मा में मैं अब्रह्म हूँ असर्व हूँ ऐसा आरोप कर लेने से मैं करता हूँ क्रियावान हूँ सुखी हूँ कर लेता है वस्तुतः तो वह वस्तु तो विलक्षण ब्रह्म और सर्वरूप ही है उससे दयालु आचार्य आचार्य द्वारा किसी प्रकार तू संसारी नहीं है ऐसा बोध कराए जाने पर स्वाभाविक आत्मा को ही जाना आत्मानव इसमें एवं शब्द का यह अभिप्राय है कि उसने अविद्या द्वारा आरोपित विशेष से रहित निर्विशेष आत्मा को जाना पूर्व पक्षो अच्छा बताओ वह स्वाभाविक आत्मा कौन है जिसे ब्रह्म ने जाना सिद्धांती क्या तुम्हें आत्मा का स्मरण नहीं रहा उसे जो यह शरीर में प्रवेश करके प्राण अपान उदान और समान की क्रियाएं करता है वह आत्मा है इस प्रकार निर्देशित किया था क्योंकि -क्यों? वह गौ है वह घोड़ा है यादि रूप से तुम उसका नाम निर्देश तो करते हो परंतु आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं दिखाते सिद्धांति तो फिर ऐसा समझो कि जो दृष्टा श्रोता मनता और विज्ञाता है वह आत्मा है पूर्व पक्ष किन्तु यहाँ भी तुम दर्शन क्रिया करने वाले का प्रत्यक्ष स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं दिखाते जाना ही जाने वाले का और छेदन ही छेदन करने वाले का स्वरूप नहीं है सिद्धांति तो फिर जो दृष्टि का दृष्टा श्रो शु, श्रुति का श्रोता मति का मनता और विज्ञाति का विज्ञाता है वही आत्मा है ऐसा समझो पूर्व पक्ष इससे दृष्टा में क्या विशेषता हुई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 जैसे कि अनित्य दृष्टि से घटा दी वस्तु किन्तु उसके समान दृष्टि का दृष्टा कभी दृष्टि को न देखता हो ऐसी बात नहीं है तो क्या की दो दृष्टिया हैं, एक नित्य और अदृश्य और दूसरी अनित्य और दृश्य सिद्धांति हाँ लोकमय अंधत्व और अनंधत्व दोनों देखे जाने से अनित्य दृष्टि तो प्रसिद्ध ही है यदि यह दृष्टि नित्य ही होती तो सब अनंध नेत्रवान ही होते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 स्वप्न तो और जागृत अवस्थाओं में रहने वाली वासना रूपा दृष्टि को नित्य ही देखते रहने के कारण वह दृष्टि का दृष्टा होता है का स्वरूप है कणाद मतावलंबियों की मान्यता के समान दृष्टि से भिन्न कोई अन्य चेतन दृष्टा नहीं है उस ब्रह्म ने जो अन्य आरोपित अनित दृष्टि आदि से रहित है उस नित्य दृक आत्मा को ही अवैत जाना उस ब्रह्म ने जो अन्य आरोपित अनित्य दृष्टि से दृष्टि आदि से रहित है उस नित्य द्रुप आत्मा को ही अवैत जाना उस ब्रह्म ने जो अन्य आरोपित अनित्य दृष्टि आदि से रहित है उस नित्य द्रुप आत्मा को ही अवैध जाना पूरा पक्ष विज्ञान शक्ति के विज्ञाता को तुम नहीं जान सकते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 देवताओं में से जिस जिसने आत्मा को उपरयुक्त प्रकार से जाना वही बोधवान आत्मा वह अर्थात ब्रह्म हो गया इसी प्रकार ऋषि और मनुष्यों में भी हुआ यहाँ देवानोक दृष्टि को लेकर है ब्रह्मत्व बुद्धि से ऐसा नहीं कहा जाता क्योंकि पुरुष ने शरीर रूप पूर्व में प्रवेश किया इस वाक्य से हम बतला चुके हैं कि सर्वत्र ब्रह्म ही अनुप्रविष्ट हुआ अतः शरीर उपाधि जनित लोक दृष्टि के अपेक्षा से देवानाम इत्यादि कहा गया पर तो पहले उन-उन शरीरों में बोध होने से पूर्व अन्य रूप से भावना किया जाता हुआ ब्रह्मा ही था उसने आत्मा को जाना और उसी प्रकार सर्वरूप हो गया इस ब्रह्म विद्या का फल सर्वभाव की प्राप्ति है इसी बात को दृढ़ करने के लिए श्रुति मंत्र उद्धृत करती है किस प्रकार उद्धृत करती है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 तो ब्रह्म पश्चन इस वाक्य से श्रुति ब्रह्म विद्या का परामर्श करती है तथा अहम मनुरभव सूर्यश्च इत्यादि वाक्य से ब्रह्म विद्या के फल सर्वभाव की प्राप्ति का परामर्श करती है ब्रह्म को देखने वाले वामदेव ऋषि सर्वात्म भाव रूप फलों को प्राप्त हुए इस योग से वह मोक्ष को ब्रह्म विद्या के सहायभूत साधनों से साध्य दिखलाई दिखलाती है जैसे कि भोजन करने वाला तृप्त होता है ब्रह्म विद्या के द्वारा वह यह सर्वभाव की प्राप्ति महापुरुषों को उनमें विशेष सामर्थ्य होने के के कारण हो गई थी। अब वर्तमान युग प्राणियों को और उनमें भी होने के कारण मनुष्यों को उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती ऐसा यदि किसी का विचार हो तो उसे निवृत्त करने के लिए श्रुति कहती है उस इस प्रकृत ब्रह्म को जो समस्त भूतों में अनुप्रविष्ट है तथा दृष्टिक्रिया जिसके लिंग है इस समय अर्थात इस वर्तमान काल में भी जो कोई बाह्य विषयों की अभिलाषा से मुक्त होकर आत्मा को ही मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार जानता है अर्थात उपाधिजनित मिथ्या ज्ञान से आरोपित विशेषों का बाध कर, जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं जिसमें संसार धर्मो की गंधवी नहीं है ऐसा अंतर्बाह शून्य शुन, शुद्ध ब्रह्म ही हो वह अविद्याकृत असर्वत्व की निवृत्ति हो जाने से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा यह सर्व हो जाता है महान प्रभावशाली वामदेवादि अथवा मंदवीर आधुनिक पुरुषों में ब्रह्म अथवा उसके विज्ञान का कोई अंतर नहीं है आधुनिक पुरुषों में ब्रह्म विद्या के फल की अनिश्चितता की शंका की जाती है अतः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 ऐसी शंका क्यों होती है इस पर कहते हैं क्योंकि देवादी के प्रति मनुष्य ऋणवान है जैसा कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषियों से यज्ञ द्वारा देवताओं से और द्वारा पितरों से ऊण हो यह श्रुति जन्म मात्र से ही पुरुष को ऋणी दिखा दिखाती है तथा अथो अयम वा आत्मा सर्वेश भूता नाम इस श्रुति से मनुष्य को पशु रूप बतला जाने के कारण जिस प्रकार देने वाला लेने वाले को कष्ट देता है उसी प्रकार देवगण भी अपनी वृत्ति का निर्वाह करने के लिए परतंत्र मनुष्यों के प्रति अमृतत्व प्राप्ति में विघ्न करें, यह शंका न्याय ही है <coughs> देवगण अपने इन पशुओं की अपने शरीरों के समान रक्षा करते हैं एक एक पुरुष की अनेकों पशुओं से समता करके श्रुति उसे देवादी की बहुत बड़ी कर्माधीन वृत्ति दिखलाएगी और यह भी कहेगी कि अतः उन्हें यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य इस अत्म तत्व को जाने तथा आगे चलकर यह भी कहेगी कि जिस प्रकार पुरुष अपने शरीर का अविनाश चाहते हैं उसी प्रकार जो ऐसा देवताओं से पूर्ण होने के लिए अपना कर्तव्य जानता है उसका देवादी समस्त अविनाश चाहते हैं। किंतु ब्रह्मदा ब्रह्मज्ञान हो जाने पर पारार्थ्य अन्य का उपभोग होना निवृत्ति हो जाने से उसके देहात्मा और देव पशुत्व नहीं रहते यह अभिप्राय उपरुक्त अप्रिय और अरिष्ट वाक्यों से विदित होता है अतः ब्रह्मविद्या को का फल प्राप्त होने में देवगण विघ्न करेंगे ही और वे है भी प्रभावशाली चंका ऐसी बात है तो अन्य कर्मफलों की प्राप्ति में विघ्न करना भी देवताओं के लिए जल पीने के समान सुलभ है तब तो अभ्युदय भोग और निश्रय समोक्ष साधनों के अनुष्ठान में विश्वास नहीं हो सकता इसी प्रकार औचिंत्य शक्ति संपन्न होने के कारण ईश्वर भी विघ्न करने में समर्थ है ही तथा काल, कर्म, मंत्र, और तप का भी बहुत बड़ा प्रभाव है शास्त्र एवं लोक में फल की प्राप्ति या अप्राप्ति में इनकी हेतुता प्रसिद्ध ही है इसीलिए भी शास्त्राज्ञा के अनुष्ठान में अविश्वास ही रहेगा समाधान ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सभी पदार्थों के निश्चित कारण ग्रहण किए जाते होनी संभव नहीं है सुख दुखादि फल का निमित्त कर्म है इस वेद स्मृति न्याय और लोक द्वारा ग्रहित पक्ष के निश्चित होने पर यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि देवता ईश्वर और काल तो कर्मफल का विपर्यय करने वाले है नहीं क्योंकि वे तो कर्मानुष्ठान के अपेक्षित कारक है देव काल और ईश्वर आदि की अपेक्षा न करके तो मनुष्यों को शुभा शुभ कर्म स्वतः संपन्न ही नहीं हो सकता यदि संपन्न हो भी जाए तो वह फल देने में समर्थ नहीं होगा क्योंकि कारक आदि अनेकों निमित्तों को ग्रहण करना क्रिया का स्वभाव ही है अतः देवता और ईश्वर कर्म ईश्वरादि कर्म के गुण का अनुसरण करने वाले ही है इसलिए उनके कारण कर्मों में फल प्राप्ति के प्रति अविश्वास नहीं हो सकता इसके सिवा इन देवादि का विघ्न करना कर्मों के भी अधीन है क्योंकि कर्मों के अपने सामर्थ्य का कहीं बाध नहीं हो सकता कर्म काल द, दैव और द्रव्यादि स्वभावों का गौण और मुख्य भाव अनिश्चित एवं दुर्विद्य है इसी से उनके कारण लोगों को मोह हो जाता है इन्ही का मत है कि फल प्राप्ति में कर्म ही कारक है और कोई नहीं कोई कहते हैं कि दैव उसका हेतु है किन्हीं का कथन है कि काल इसका कारण है कोई द्रव्यादि के स्वभाव को इसका हेतु बतलाते हैं और किन्ही का मत है कि वे सब मिलकर कर्म फल प्राप्ति के हेतु है इनमें कर्म की प्रधानता को लेकर ही पुण्य कर्म से पुरुष पुण्यवान होता है और पाप कर्म से पापी होता है इत्यादि वेद और स्मृतिवाद प्रवृत्त होते हैं यद्यपि अपने अपने विषय में इनमें से किसी किसी की प्रधानता का उदय होता है और उस समय अन्य कारकों की प्राधान्य शक्ति का निरोध हो जाता है तथापि फल प्राप्ति में कर्म का अनेकांतिकव अप्राधान्य नहीं है क्योंकि शास्त्र और न्याय से कर्म की प्रधानता निश्चित है तथा तो ब्रह्म विद्या के फल में विघ्न नहीं पड़ता क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति का फल तो केवल अविद्या की निवृत्ति ही है ऊपर जो कहा गया है था कि विद्या ज्ञान के ब्रह्म प्राप्ति रूप फल में देवगण विघ्न करेंगे सो उसमें विघ्न करने की देवताओं में शक्ति नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति रूप फल तो ज्ञान होने के समय ही प्राप्त हो जाता है प्रकार? प्रकार जिस जिस लोक में देखने वालों के के नेत्रों का प्रकाश के साथ जिस समय समय संयोग होता है, उसी समय रूप की अभिव्यक्ति हो जाती है उसी समय जिस समय आत्म ज्ञान होता है उसी समय तद अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है अतः जिस प्रकार दीपक के रहते हुए अंधकार का कार्य नहीं रहता उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के रहते हुए अविद्या का कार्य रहना असंभव है जबकि ब्रह्मविद्ता देवताओं के आत्मत्व को प्राप्त आत्मत्... आत्मत्व को ही प्राप्त हो जाता है तो देवगण किसके द्वारा किसे विघ्न करेंगे जबकि ब्रह्मविद्ता देवताओं के आत्मत्व को ही प्राप्त हो जाता है तो देवगण किसके द्वारा किसे विघ्न करेंगे यही बात श्रुति कहती है क्योंकि यह ब्रह्मविद्ता इन देवताओं का आत्मा ध्यय स्वरूप अर्थात जो संपूर्ण शास्त्रों से ब्रह्म है वही हो जाता है क्योंकि हम कह चुके हैं कि रजत रूप भाषने वाली शुक्ति के शुक्तिक्व का, का ज्ञान होते ही जैसे भ्रांति जनित रजत्व की रजतत्व की निवृत्ति हो जाती है वैसे ही ब्रह्म होने के समय ही अविद्यामात्र व्यवधान की निवृत्ति हो जाती है अतः आत्मा की प्रतिकूलता में देवताओं का प्रयत्न होना संभव नहीं है जहाँ विषय में ही विघ्न करने के लिए देवताओं का प्रयत्न सफल हो सकता है यहाँ देशकाल और निमित्त से अव्यवहित और ज्ञानोदय काल में ही देवताओं के आत्मत्व को प्राप्त हो जाने वाले ब्रह्मविता के प्रति घ्न करने में उनका प्रयत्न सफल नहीं होता क्योंकि इसके लिए उन्हें अवसर मिलना ही संभव नहीं है यदि ऐसी बात है तो बोधवृत्ति के प्रवाह का अभाव होने के कारण तथा विपरीत वृत्ति और उसका कार्य देखा जाने से यह निश्चित होता है कि अंतिम आत्माकार वृत्ति ही अविद्या की निवृत्ति करने वाली हो सकती है पहली नहीं सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि प्रथम आत्म प्रत्यय की तरह अंतिम प्रत्यय भी व्यभचारी हो सकता है यदि आत्म-विषय का प्रथम प्रत्यय अविद्या की निवृत्ति नहीं करता तो उसी तरह अंतिम प्रत्यय भी नहीं करेगा क्योंकि दोनों का विषय समान ही है पूर्व पक्ष यदि ऐसी बात है तो संतत अविच्छिन्न आत्म प्रत्यय ही अविद्या का निर्वर्तक हो सकता है विच्छिन्न नहीं सिद्धांती, ऐसी बात नहीं है क्योंकि जीवनादि के रहते हुए आत्मा कर की संतति अविच्छिन्नता संभव नहीं है जीवनादि आदि की हेतु के रहते हुए बोधवृत्ति की अविच्छिन्नता संभव नहीं है क्योंकि उनमें विरोध है यदि कहो जीवनादि आदि की हेतुभूता वृत्तियों का तिरस्कार करके ही मरण पर्यंत बोधवृत्ति का प्रभाव रहेगा तो यह कठन कथन ठीक नहीं है क्योंकि बोधवृत्तियों की इत्ता के प्रवाह का निश्चय न होने के कारण शास्त्र प्रायके अनिश्चय का दोष आवेगा, अर्थात इतनी वृत्तियों का प्रवाह अविद्या की निवृत्ति करने वाला है ऐसा निश्चय न होने के कारण शास्त्र का तात्पर्य निश्चित नहीं होगा और यह इष्ट नहीं है पूर्व यदि ऐसा माने कि बोधवृत्ति की संतति मात्र होने में तो शास्त्र का तात्पर्य निश्चित ही है तो सिद्धांति ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी अवस्था में भी आद्य प्रवाह और अंतिम प्रवाह में कोई अंतर नहीं है बोधवृत्ति का प्रथम प्रवाह हो अथवा मरण काल में समाप्त होने वाला हो इन आद्य और अंतिम प्रत्ययों में कोई अंतर न हो होने के कारण पूर्वोक तो दोनों दोषों का प्रसंग होगा पूर्व पक्ष तब तो आत्मा वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति करने वाली है ही नहीं ऐसा कहे तो पूर्व पक्ष तब तो आत्माकार वृत्ति अज्ञान के निवृत्ति करने वाली है ही नहीं ऐसा कहे तो सिद्धांती ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अतः वह सर्व हो गया इस से तथा हृदय की टूट जाती है उस अवस्था में क्या मोह इत्यादि श्रुतियों से ज्ञान द्वारा अज्ञान की निवृत्ति सिद्ध होती है पूर्व वे श्रुतिया अर्थवाद हो तो सिद्धांती, ऐसा मत कहो क्योंकि इस प्रकार तो समस्त शाखाओं के उपनिषदों के अर्थवाद होने का प्रसंग उपस्थित होगा, क्योंकि समस्त शाखाओं के उपनिषदों का पर्यवसन केवल इतने में इतने ही अर्थ में है गुरुपक्ष यदि कहे प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होने वाले आत्मा से संबद्ध होने के कारण उसका अर्थवादत्व है ही तो सिद्धांति नहीं इसका परिहार पहले किया जा चुका है इसके सिवा आत्मज्ञान से अविद्या शोकमोह एवं भय आदि दोषों की निवृत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव होने से भी इस शंका का परिहार किया जा चुका है अतः आद्य हो अंत्य हो अविच्छिन्न हो विच्छिन्न हो उसके विषय में शंका नहीं की जा सकती क्योंकि ज्ञान तो अविद्यादि दोषों की निवृत्ति रूप फल में ही पर्यवसित होने वाला है जो भी प्रत्यय अविद्यादि दोषों की निवृत्ति रूप फल प्रदान करने वाला हो वह वा आद्य अंत्य अविच्छिन्न कैसा ही हो वही ज्ञान माना जाता है इसलिए इसमें शंका उठने का तो अवकाश ही नहीं है और यह जो कहा कि मैं ब्रह्म नहीं हूं ऐसा विपरीत प्रत्यय और उसका कार्य देखे जाने से आत्मज्ञान अविद्या का निर्वर्तक नहीं है तो सो ठीक नहीं क्योंकि वह तो प्रार्ध शेष की स्थिति के कारण है जिस कर्म से विद्वान के शरीर का आरंभ हुआ है वह विपरीत प्रत्यय और रागादि दोष जनित होने के कारण उसका तद्रूप से यानी विपरीत प्रत्यय और रागादि दोष से संयुक्त रहकर ही फल प्रदान में सामर्थ्य है अतः जब तक शरीरपात नहीं होता तब तक वह फलोपभोग के असंग रूप से उतना विपरीत प्रत्यय और रागादि दोष उपस्थित कर ही देता है क्योंकि वह शरीरारंभक कर्म छोड़े हुए बाण के समान फल प्रदान में प्रवृत्त हो चुका है अतः ज्ञान उसकी निवृत्ति करने वाला नहीं है क्योंकि उससे उसका विरोध नहीं है तो फिर वह किसकी निवृत्ति करता है स्वाश्रित होने के कारण जो अपना विरोधी विद्या का कार्य उत्पन्न होने वाला होता है उसे ही वह रोकता है क्योंकि वह अनागत है और प्रारब्ध तो अतीत है इसके सिवा विद्वान को विपरीत प्रत्यय उत्पन्न हो भी नहीं सकता क्योंकि उसके लिए कोई विषय नहीं रहता विषय विशे के विशेष स्वरूप का निश्चय न होने पर उसके सामान्य स्वरूप को आश्रित करके उत्पन्न होने वाला ही विपरीत प्रत्यय उत्पन्न होता है जैसे शुक्ति में किंतु विषय विशे के विशेष रूप का निश्चय हो गया है उसकी दृष्टि में सब प्रकार के विपरीत प्रत्यय के आश्रय का बाद हो जाने के कारण उसका पूर्ववत उत्पन्न होना संभव नहीं है जैसे कि शुक्तिका में उनका सम्यक ज्ञान हो जाने पर भी फिर रजतादि का भ्रम होता नहीं देखा जाता परंतु कभी कभी ज्ञानोदय से पूर्व उत्पन्न हुए विपरीत प्रत्यय जनित संस्कारों से विपरीत प्रत्यय के समान भाषने वाली उत्पन्न होकर अकस्मात विपरीत प्रत्यय की भ्रांति पैदा कर देती है जिस प्रकार के विभाग को अच्छी तरह जानने वाले पुरुष को भी अकस्मात दिग्भ्रम पैदा हो जाता है यदि सम्यक ज्ञानवान को भी पूर्ववत विपरीत प्रत्यय उत्पन्न हो जाए तो सम्यक ज्ञान में भी अविश्वास हो जाने से शास्त्र के तात्पर्य और विज्ञान आदि में प्रवृत्ति होनी कठिन हो जाए और फिर सारा प्रमाण अप्रमाण हो जाए क्योंकि उस अवस्था में प्रमाण और अप्रमाण में कोई अंतर ही न रहेगा इस छोड़े हुए बाण के न्याय से इस शंका का परिहार किया गया कि सम्यक ज्ञान के पश्चात तुरंत ही देहपात क्यों नहीं होता ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व उसके पीछे और उस उसकी उत्पत्ति के समय होने वाले तथा जन्मांतर के संचित अप्रवृत्त फल कर्मों का विनाश तो तस्य ह न देवाश्च नाभूत्याशते इस ज्ञान फल की प्राप्ति के विघ्न का निषेध करने वाले श्रुते से ही सिद्ध होता है तथा इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं उसके मोक्ष में तभी तक देरी है उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं उसे जानकर पाप कर्म से कर संतप्त नहीं करते उसे को ताप नहीं देता किसी से नहीं डरता इत्यादि श्रुतियों और ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर, भस्म कर देती है इत्यादि स्मृतियों से भी यही सिद्ध होता है और यह जो कहा गया है कि यह ऋणों से बंधा हुआ है सो ठीक नहीं क्योंकि ऋणों का संबंध तो अविद्वान से ही है अज्ञानी पुरुष ही ऋणी है क्योंकि उसी में कर्तृत्व आदि रहने संभव है जहां अन्य के समान होता है वही अन्य अन्य को देख, देख सकता है ऐसा श्रुति कहेगी भी तात्पर्य यह है कि आत्मासज सदवस्तु अन्य है वह जहां अविद्या अविद्यावस्था में तिमिर रोगकृत द्वितीय चंद्र के समान अन्य के समान होती है वहीं परश्रुति महाअन्य अन्य को देखेगा इस वाक्य से अनेक कारकों की अपेक्षा वाला अविद्यात दर्शनादि कर्म और उससे होने वाला फल भी दिखाती है किंतु जहाँ ज्ञान का उदय होने पर अज्ञान जनित अनेकत्व भ्रम का नाश हो जाता वहां तब किस से द्वारा किसे देखे यह श्रुति कर्म की असंभवता दिखलाती है अतः ऋणित्व का अविद्वान से ही संबंध है क्योंकि उसी के द्वारा कर्म होना संभव है अन्य ज्ञानवान से नहीं यही बात आगे जिन वाक्यों की व्याख्या करने की हमारी इच्छा है उनसे विस्तार पूर्वक दिखलाएंगे यह बात ऐसी है जैसे कि यहाँ इस मंत्र में भी कही गई है और जो कोई ब्रह्मज्ञ अन्य अपने से भिन्न जिस किसी भी देवता की उपासना करता है स्तुति नमस्कार यज्ञ बलि उपहार और ध्यान आदि द्वारा उसके समीप उपस्थित होता है अर्थात उसके गुण भाव शेषत्व को प्राप्त होकर रहता है और मन में यह भाव रखता है कि वह देवता अन्य अनात्मा यानी मुझसे पृथक है तथा मैं उपासना का अधिकारी इससे भिन्न हूँ मुझे ऋणी के समान इसके ऊपर उपकार का बदला चुकाना चाहिए ऐसे भाव से युक्त होकर उसकी उपासना करता है वह इस प्रकार के भाव वाला पुरुष तत्व को नहीं जानता वह ऐसा अज्ञानी केवल विद्या रूप दोष से ही युक्त नहीं है तो फिर कैसा है जिस प्रकार गौ बैल आदि पशु दोहन और वाहन उपकारों से उपयोग में लाया जाता है उसी प्रकार वह अनेकों उपकारों के कारण एक एक का उपभोग्य होने से उनका पशु ही है। यह तात्पर्य कि वह पशु के समान सब प्रकार के फल देने वाले कर्मों का अधिकारी है इस वर्णाश्रमादि विभागवान कर्माधिकारी विद्वान के ज्ञान सहित तथा केवल शास्त्रोक्त कर्मो शास्त्रोक्त कर्मों का कार्य मनुष्यत्व से लेकर ब्रह्मत्व पर्यंत उत्कर्ष होना है तथा तो शास्त्रोक्त से विरुद्ध जो स्वाभाविक कर्म है उसका कार्य मनुष्यत्व से लेकर स्थावर योनियों तक अधोगति होना है यह जिस प्रकार है उस सब का हम इस अध्याय के अंत में अथ त्रयो वावलोका इत्यादि वाक्य से सम्यक प्रकार से वर्णन करेंगे तथा तो ज्ञान का कार्य सर्वात्म भाव की प्राप्ति है यह बात संक्षेपता दिखलाई गई है यह सारे ही उपनिषद ज्ञान और अज्ञान का विभाग प्रदर्शित करने में ही समाप्त हुई है संपूर्ण शास्त्रों का यही अभिप्राय जिस प्रकार है सो हम आगे दिखलाएंगे। क्योंकि ऐसा है इसलिए अब श्रुति यह दिखलाती है कि देवगण अविद्वान पुरुष के प्रति ही विघ्न अनुग्रह करने में समर्थ होते हैं जिस प्रकार लोक में गौ घोड़े आदि बहुत से पशु अपने स्वामी अधिष्ठाता मनुष्य मनुष्य का भरण पालन करते हैं उसी प्रकार अनेक एक-एक अज्ञानी पुरुष देवताओं का भरण पालन करता है देवान यह पद आदि का भी उपलक्षण करता है मुझसे भिन्न ये आदि मेरे शासक है मैं सेवक के समान स्तुति नमस्कार एवं यज्ञादि से इनकी आराधना करके इनके दिए हुए भोग और मोक्ष सब फल प्राप्त करूंगा इस प्रकार अज्ञानी का संकल्प होता है जिस अवस्था में जिस प्रकार लोक में किसी बहुत से पशु वाले पुरुष के एक पशु के भी चले जाने पर व्याघ्रादित द्वारा हरण कर, कर लिए जाने पर उसे बहुत बुरा मालूम होता है उसी प्रकार किसी कु, कुटुंबी के बहुत से पशु चुरा लिए जाने के समान अनेक पशु एक पशु के भी पशु भाव से उठ जाने पर यदि देवताओं को अच्छा नहीं लगता तो इसमें आश्चर्य क्या है अतः इन देवताओं को यह प्रिय नहीं है क्या यही कि मनुष्य इस ब्रह्मात्म तत्व को किसी प्रकार भी जाने ऐसी ही अनुगीता में भगवान व्यास की स्मृति भी है हे कौंत्य देवलोक कर्मपरायण पुरुष से भरा हुआ है देवताओं को यह इष्ट नहीं है कि मनुष्य उनसे ऊपर ब्रह्म लोकादि में रहे अतः देवगण यह सोचकर कि हमारे उपभोग्य होने के कारण मनुष्य हमसे ऊपर न उठने बावे, पशुओं को व्याघ्रादि से दूर रखने के समान मनुष्यों को ब्रह्म विज्ञान से दूर रखने के लिए विघ्न उपस्थित करते हैं वे जिसे मुक्त करना चाहते हैं उसे श्रद्धादि साधनों से संपन्न कर देते हैं और जिसे मुक्त नहीं करना चाहते उसे अश्रद्धादि युक्त कर देते हैं अतः मोक्षकामी पुरुष को देवाराधन तत्पर श्रद्धा भक्ति परायण देवताओं का प्रिय तथा ज्ञान प्राप्ति के साधन श्रवणादि अथवा उनके फलभूत ज्ञान के प्रति अप्रमाद युक्त होना चाहिए यह भाव देवताओं का अप्रियत्व बतलाने वाले वाक्य से काकुक्तिक द्वारा प्रदर्शित होता है दसवें श्लोक का भाष्य समाप्त